शो टॉक, ध्यान के कमल नंबर नाइन ध्यान के संबंध में थोड़े से प्रश्न

भी क्या एक तरह का दमन नहीं है एक प्रकार का सर्वेशन नहीं आपकी आंतरिक आकांक्षा पर निर्भर करता है कि वृत्तियों का देखना भी दमन बन जाए या न बने

यदि कोई व्यक्ति व्रतियों का ऑब्जर्वेशन निरीक्षण देखना साक्षी होना इसीलिए कर रहा है कि व्रतियों से मुक्त कैसे हो जाए तो यह देखना दमन बन जाएगा सब्लन बन जाएगा यदि आपकी आकांक्षा निरीक्षण में केवल इतनी ही है कि मैं वृत्तियों से मुक्त कैसे हो जाऊं मुक्त होने की बात आपने पहले ही तय कर रखी है वृत्तियों को देखने के पूर्व

आप एक पक्ष लेकर ही वृत्तियों को देखने जा रहे हैं कि वृत्तियां बुनी हैं इनसे छुटकारा चाहिए ये वृत्तियां नरक है इनसे मुक्ति चाहिए ये वृत्तियां भी दुख है इनसे पार होना है ऐसा आपने निरीक्षण से पहले ही ऐसा रखा हुआ मत है आपकी पहले से ही एक पक्षपात की दृष्टि है वृत्तियों की शत्रुता आपके मन में है

संग्रवेशन निंदा आपके मन में है तो फिर वृत्तियों का देखना भी दमन बन जाए और जो देखना दमन बन जाए वो देखना नहीं क्योंकि तो ऑब्जर्वेशन का निरीक्षण का साक्षी होने का एक ही अर्थ है कि निष्पक्ष दर्शन हो सके तो तय करें पहले से कि वृत्तियों से मुक्त होना है तय करें पहले से कि वृत्तियां जुड़ी

पहले से वृतियों के संबंध में निष्पक्ष भाव अके पता नहीं बुरी हो न हो और पता नहीं उनसे मुक्त होना है या मुक्त नहीं होना है ये तो निरीक्षण के निष्कर्ष पता नहीं निरीक्षण होने में ये निरीक्षण कह जाएगा तो आप वृतियों को समझने में सफल हो पाएंगे और छोड़े निरीक्षण के निष्कर्ष पर मुक्ति या अमुक्ति व्रतियों में रहना या पालना जाना

और आश्चर्य की बात यह है जो व्यक्ति निरीक्षण के निष्कर्ष के लिए प्रतीक्षा करता है और पहले से ही मत निर्णय नहीं कर लेता वो अचानक वृत्तियों से मुक्त हो जाता है वृत्तियों से मुक्त होना नहीं पड़ता हो जाता है निरीक्षण का सहज फल वृत्तियों से मुक्ति में ले जाता लेकिन हम पहले से ही तय कर लेते और पहले से तय करके फिर हम निरीक्षण में भी पक्षपाती की तरह खड़े हमें साक्षी नहीं है

सुना है मैंने कि अपने जीवन के आखिरी चरण में साठ पैंसठ वर्ष का जब मुल्ला नसर हुआ तो उसके गांव के लोगों ने उसे गांव का ऑनरेली मजिस्ट्रेट चुना पहला ही मुकदमा उसके हाथ में आया तो वकील ने अपराधी के संबंध में अपना वक्तव्य दिया

वक्तव्य सुनने के बाद मुल्ला अपना निर्णय लेने लगा जजमेंट लिखने लगा तो कोर्ट के क्लर्क ने उससे कहा कि फेरी है। अभी दूसरे वकील का वक्तव्य तो आपने सुना ही नहीं मुल्ला ने कहा कि दूसरा मुझे कर्फ्यूज कर दे। और दो दो, दो वक्तव्य सुनने के बाद तय करना बहुत तो मुश्किल हो जाए तो मुझे एक ही बात करके साफ सुथरा निर्णय देना है

हम सब भी अपने संबंध में इसी तरह के निर्णय लिए हुए आपने शास्त्र में पढ़ लिया है व्रतियां बुरी हैं शिक्षकों से सुन लिया है महात्माओं के सत्संग में पकड़ लिया है कि वृत्तियां बुरी और व्रतियों को आपने कभी निरीक्षण नहीं किया और व्रतियों को कभी मौका नहीं दिया कि वे अपनी पूर्ण नम्यता में आपके सामने प्रदर कर जाए आपके निर्णय पक्षपातग्रस्त थे वृत्तियों से बिना कुछ लिए गए

वृत्तियों को बिना जाने दिए गए तो अगर कोई आपसे कहे कि ऑब्जर्व करिए तो आप ऑब्जर्व भी निरीक्षण भी इसलिए करते हैं कि कैसे छुटकारा हो एक मित्र मेरे पास कोई तीन महीने हुए आए थे साठ साल के हो गए लेकिन कामवासना से उम्र से कोई छुटकारा नहीं होता और आज ही बड़े अर्जुन थे इसके लिए

जब मैं संभोग से समाधि की ओर इस संबंध में बोल रहा था तो वह पहले दिन ही सभा छोड़कर चले गए और मुझे उन्होंने एक पत्र लिखा था कि आप इस तरह की बातें कह रहे हैं जिससे मनुष्य जाति का पतन हो जाए और अभी तीन महीने बाद दो साल बाद दो साल तक वो दिखाई नहीं पड़े अभी आए थे और कहने लगे कि गांव वासना पीछा नहीं छोड़ती

मैंने कहा मैं कान पर बोल रहा था तो आप मेरे सामने बैठे थे आप हाल छोड़कर चले गए थे और दो दिन बाद मुझे पत्र लिखा था कि आप इस तरह की बातें कह रहे हैं क्योंकि बाहर में इस तरह का प्रचार कर रखे हैं अपने बाबत की बड़े सही और भीतर सही जो अपने को प्रचारित किए होते हैं अक्सर भीतर उबलते हुए ज्वालामुखी पर खड़े रहते

मैंने पूछा कि कामवासना अभी तक आपकी छूटी नहीं वो कहने लगे यही मैं पूछना आया हूं कि ये कैसे छूटे तो मैंने उनसे कहा आप निर्णय तो पहले ही ले चुके तो हैं कि कामवासना वासना बुरी है तो आप निरीक्षण कैसे कर सकेंगे

उन्होंने मुझसे कहा कि तो मैं निरीक्षण करने को क्या कुछ भी करने को राजी हूं बस ये किसी भांति छूटे वो निर्णय पक्का मैंने उनसे कहा निरीक्षण अगर करना है तो पहले तो अपना निर्णय छोड़ दो काम वासना के संबंध में निष्पक्ष हो जाओ उसे भी परमात्मा की एक देन समझो है जी वो देन। है ना समझे जो उसे पाप कहते

क्योंकि पाप पहने के कारण हम परमात्मा के एक देन का जो उपयोग कर सकते हैं मह वो नहीं कर पाते जिस चीज को हमने बुरा कहा उसका हम उपयोग करने में असमर्थ हो गया कामवासना बुरी नहीं है इस जगत में कुछ भी बुरा नहीं है इस जगत में किसी चीज का उपयोग न करना बुरा सदुपयोग न करना बुरा, है कोई चीज बुरी नहीं है

काम वासना का भी सदुपयोग जो कर लेता है वो काम वासना की सीढ़ी से ही परमात्मा की उपलब्धि को पहुंचाता काम वासना का जो उपयोग नहीं कर पाता है वो काम वासना में ही सड़ जाता है। जो शक्ति उसे परमात्मा तक पहुंचा सकती थी वही शक्ति उसे पाप के दर्ज में गिरा देती लेकिन शक्ति का कोई दोष नहीं उपयोग करने वाले का दोष

वृत्ति बुरी नहीं होती आप बुरे होते हैं तो वृत्ति का दुरुपयोग हो जाता है आप भले होते हैं तो वृत्ति का सदुपयोग हो जाता है शक्तियां न्यूट्रल थी तथस्थ थी आपके हाथ में तलवार दे दे तलवार बुरी नहीं है तलवार में क्या बुरा हो सकता है लेकिन तलवार से आप किसी की गर्दन भी काट सकते हैं तब बुरा हो जाए लेकिन बुरापन आपके हाथ में और आपके मन में तलवार में नहीं

और उसी तलवार से किसी की गर्दन कटती हो तो आप उसे बचा भी सकते हैं तब भी भलापन तलवार नहीं आप नहीं है वृत्तियां शक्तियां उनका ना दमन करना जरूरी है ना उनसे लड़ना जरूरी है ना उनकी निंदा करना जरूरी उन्हें समझना जरूरी है और उनके भीतर जो छिपे हुए राज हैं उनको पहचानना जरूरी है

और उनकी शक्तियों का कैसे हम ऊर्धम के लिए उपयोग कर सकते हैं ये निरीक्षण से स्पष्ट होना शुरू होता है। निरीक्षण दमन बन जाएगा अगर आप निरीक्षण इसलिए कर रहे हैं कि कैसे छुटकारा हो निरीक्षण मुक्ति बन जाता है अगर आप निरीक्षण इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं जान सकूं ये वृत्ति क्या है इसकी शक्ति क्या है और परमात्मा ने इसे मुझे क्यों दिया दुर्भाव छोड़े

सदभाव से वृत्तियों के पास जाए और तब एक क्रांति घटित होती, जिन्हें आपने अपना शत्रु जाना था वही आपके सबसे बड़े मित्र सिद्ध हो गए निष्पक्ष निरीक्षण चाहिए चुनाव रहित निरीक्षण चाहिए मत शून्य निरीक्षण चाहिए पूर्व पक्ष से रिक्त निरीक्षण चाहिए फिर निरीक्षण मुक्ति बन जाए

और निरीक्षण के बाद मुक्त होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता निरीक्षण ही मुक्ति बन जाता। द वेरी ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं कि निरीक्षण करने के बाद फिर आपको कुछ करना पड़ेगा तब आप मुक्त हो रास्ते पर सांप हो सांप का दिखाई पड़ना ही आपकी छरान बन जाता है ऐसा नहीं कि पहले सांप दिखाई पड़ता है फिर खड़े हो आप अपनी नोटबुक निकालते हैं फिर गणित करते हैं कि सांप सामने है

क्या मुझे कूदना चाहिए नहीं कूदना चाहिए क्या करना चाहिए किस गुरु से पूछूं कहां जाऊं सांप दिखाई पड़ा और छलांग घटित हो जाती छलांग और सांप का दिखना दो चीजें नहीं इधर बाहर सांप का देखना और भीतर छलांग का लग जाना एक साथ युग पथ साइमल्टेनियस घटित हो जाता जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी वृत्तियों के निरीक्षण को उपलब्ध होता है वैसे ही छलांग भी कर जाता निरीक्षण

निष्पत्ति और परिणाम सब एक साथ घटित होते इसलिए ऐसा नहीं कि पहले आप जान लेंगे कि वृत्ति कैसी है फिर इससे कैसे छुटकारा पाएं इसकी कोशिश लगी नहीं इसकी कोई कोशिश नहीं पड़ती और अगर आप कहते हो मुझे पता तो है कि वृत्ति बुरी अब छुटकारा कैसे पाऊं तो आप सिर्फ एक खबर देते हैं कि आपको पता नहीं है कि वृत्ति बुरी सिर्फ आपने सुन लिया हो किसी ने कह दिया हो

और हम सब एक दूसरे के मस्तिष्क को भ्रष्ट करने में संदर्भ हम सब एक दूसरे को बताए जा रहे हैं वो बातें जिनका हमें भी पता नहीं ज्ञानी होने का इतना मजा है कि इस जगत में अज्ञानी इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना ज्ञान का मजा लेने वाले ज्ञानी नुकसान पहुंचाते इतना मजा है दूसरे को बताने में

कि हम इसकी फिकिरी नहीं करते कि ये मुझे भी पता है या नहीं अगर ज्ञानी ईमानदार हो जाएं, तो अज्ञान का खतरा समाप्त हो जाए लेकिन ज्ञानी ईमानदार नहीं हो पाए उन्हें खुद भी पता नहीं एक सन्यासी ने ध्यान पर किताब लिखी थी 10 साल पहले मैंने पढ़ी थी अद्भुत किताब है

लेकिन दो तीन बिंदु ऐसे थे जो बताते थे कि इस आदमी ने ध्यान नहीं किया किताब बहुत अद्भुत सारी बातें बिल्कुल ठीक है लेकिन दो तीन जगह गैप है और वो गैप खाली स्थान बताते हैं कि इस ने ध्यान नहीं किया पूरब के सभी शास्त्र बहुत कुशल लोगों ने लिखे और पूरब के सभी शास्त्रों में गैप्स हैं अंतराली जैसे पतंजल का योग सूत्र थे इस पर जो आदमी

केवल पतंजलि के योग सूत्र और योग के संबंध में साहित्य को पढ़कर किताब लिखेगा वो व्यक्त को नहीं भर पाएगा क्योंकि किताब में वे खाली स्थान जानकर छोड़े गए सिर्फ वही आदमी पतंजलि के योग सूत्र पर लिखेगा जिसने ध्यान करके जाना है तो पतंजलि ने जो अंतराल छोड़े हैं उनको वो भर सके और वही कसौती है कि आदमी ने जाना है या बिना जाने का

किताब बहुत अद्भुत थी ध्यान पर जितनी किताबें लिखी गई हैं उन सबको जानकर पढ़कर लिखी गई लेकिन एक बात साफ थी कि उसमें जो खाली जगह सदा छोड़ी जाती है उनके तरफ कोई भी इशारा नहीं था उस व्यक्ति ने ध्यान किया नहीं दस साल बाद एक नगर में उन सन्यासी का मुझसे मिलना हुआ अपने पचास साठ शिष्यों को लेकर वो मुझसे मिलने आए थे बातचीत हुई

मैंने उनसे कहा किताब आपकी बहुत अद्भुत है लेकिन आपने ध्यान को बिना जान के लिखा आपने कोई अनुभव नहीं किया वे थोड़े बेचैन हुए रेस्टलेस हुए क्योंकि उनके शिष्य चालू तरफ फिर उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य को कहा कि तुम लोग बाहर जाओ मैं जरा एकांत में बात करना एकांत में उनके आंकसुआ है ईमानदार थे

उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता चला कि मैंने ध्यान जानकर नहीं लिखा क्योंकि मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि मैंने ध्यान तो नहीं जाना और मेरी किताब के कारण हजारों मेरे शिष्य आपने कोई किताब में भूल देखी मैंने कहा किताब में कोई भूल नहीं किताब बहुत अद्भुत किताब बिल्कुल निर्भूल है आपने बिल्कुल ठीक ठीक अध्ययन किया है लेकिन अनुभव नहीं किया अनुभव की कोई खबर किताब में नहीं

पर उनके हजारों शिष्य और उनकी बात मान के हजारों लोग ध्यान कर रहे और ये आदमी भी रो रहा है क्योंकि इसे ध्यान का कोई अनुभव नहीं अब ये जिन लोगों को बता रहा है उनको गड्ढे में गिरने का कारण होता है इस आदमी को क्या मिल रहा है इस आदमी को बताने का सुख मिल रहा है बिना इस बात को समझे हुए कि जो मैंने नहीं जाना है उसे बताने का कोई भी उपाय नहीं तो आप सुन लेते

किसी ने कह दिया क्रोध बुरा है बाप ने कह दिया यदिपि बाप भी क्रोध करता था मां ने कह दिया यदिपि मां भी क्रोध करती थी स्कूल में शिक्षक ने कहा क्रोध बुरा है, यदिपि वो भी क्रोध करता था तो बढ़ता हुआ बच्चा है दो बातें सीख लेता है वो सीख लेता है कि क्रोध बुरा है सब कहते हैं इसलिए बुरा होना चाहिए और क्रोध सब करते हैं इसलिए करना भी चाहिए डबल पात्र दोहरी पात्र डबल बाइंड हो जाता

क्रोध करने जैसी चीज है यह भी तय हो जाता है और क्रोध बुरी चीज है यह भी तय हो अब ये फंस गया अब ये जिंदगी भर क्रोध करेगा और जिंदगी भर क्रोध को गाली भी देगा जिस दिन हमारी ठीक शिक्षा होगी समय उस दिन हम क्रोध बुरा है ऐसा सिखाएंगे नहीं हम क्रोध की वृत्ति में प्रवेश सिखाएंगे और जब भी क्रोध आए तो क्रोध में कैसे प्रवेश करना है इसकी प्रक्रिया सिखाएंगे

और प्रक्रिया ही बता देगी कि क्रोध क्या है क्रोध बुरा है ऐसा नहीं बता देगी जैसे ही जाना जाता है कि क्रोध क्या है क्रोध के पार व्यक्ति हो जाए गुरुजी के पास कोई भी जाता था पश्चिम में वो एक जीवित सदगुरुओं में दो चार सदगुरुओं में जमीन पर इस सदी में एक व्यक्ति था तो वो कहता था कि तुम्हारी मूल कमजोरी क्या अगर वो कहता वृत्ति मेरी मूल है क्रोध की लोभ की मोह की काम की

तो जो भी मूल कमजोरी होती वो कहता कि अब पंद्रह दिन तुम अपनी मूल कमजोरी को प्रकट करने की कोशिश करो जितना कर सको अगर वो कहता है क्रोध है तो वो कहता है कि तुम जितना क्रोध कर सकते हो करो और गुरुजीएफ ऐसी सिचुएशंस, ऐसी स्थितियां पैदा कर देता है कि आदमी को तो क्रोध में बिल्कुल पागल हो जाना पड़ता और जब वो आदमी बिल्कुल पागल होता हो कप होता उसका रोआ रोवा क्रोध की आग में तब गुरुजीएफ कहता ना अब

अब निरीक्षण करो जब क्रोध अपनी पूरी स्थिति में लपटों में खड़ा होता और आदमी बीच में होता तब गुरुजीव उसे हिला के कहता यही है मौका अब अब निरीक्षण करो अब जानो कि क्रोध क्या है और अक्सर ऐसा हुआ कि उस जलते हुए बिंदु से जिस आदमी ने निरीक्षण किया दोबारा उस वृत्ति में गिरना असंभव तो वृत्ति का निरीक्षण करें निष्पक्ष

तो दमन फलित नहीं होगा एक और सवाल मित्र ने पूछा है कि कल रात मैंने कहा कि संकल्प की साधना दक्षिणायन नीचे के मार्ग पर ले जाते और समर्पण की साधना उत्तरायण ऊपर के मार्ग पर ले जाते मित्र ने पूछा है कि हम जो प्रयोग कर रहे हैं सुबह वो भी तो संकल्प का प्रयोग क्या उससे हम दक्षिणायन नीचे की तरफ जाएंगे

या संकल्पों में भी कुछ भेद इसे थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है जब व्यक्ति को पहली बार समर्पण करना होता है तब भी संकल्प का उपयोग करना पड़ता है समर्पण के लिए भी संकल्प का उपयोग करना पड़ता है यदि आप संकल्प के लिए ही संकल्प का उपयोग कर रहे हैं तो यात्रा दक्षिणायन हो जाती है

और यदि आप संकल्प का उपयोग समर्पण के लिए कर रहे हैं तो यात्रा उत्तरायण होता है। ये प्रयोग संकल्प से ही शुरू होता है सभी ध्यान संकल्प से शुरू होते हैं लेकिन सभी ध्यान समर्पण पर समाप्त नहीं होते जो ध्यान संकल्प से शुरू होते हैं और संकल्प पर ही पूर्ण होते हैं वे दक्षिणायन में ले जाते जो ध्यान की विधियां संकल्प से शुरू होती हैं और समर्पण पर पूर्ण होती हैं

वे उत्तरायण में ले जाते हैं। ये जो प्रयोग हम कर रहे हैं ये भी संकल्प का ही प्रयोग लेकिन क्रमशः संकल्प छूटता चला जाता है और आप समर्पण में प्रवेश करते हैं अंतिम क्षण में आप सिर्फ समर्पण की स्थिति में होते हैं संकल्प छूट चुका हो संकल्प हमारी स्थिति है अभी हम जहां खड़े हैं वो संकल्प हमारी स्थिति का

हमें जहां भी जाना हो ऊपर या नीचे संकल्प से ही जाना पड़ेगा यदि आप संकल्प के लिए ही संकल्प कर रहे हैं विल फॉर विल सेफ तो आप नीचे उतर जाएंगे और विल फॉर सरेंडर सेफ तो आप ऊपर से जाएंगे अंतिम लक्ष्य समर्पण हो तो संकल्प की सीढ़ी का उपयोग भी किया जा सकता है

और अगर अंतिम लक्ष्य संकल्प हो तो आप समर्पण का भी उपयोग कर सकते हो और नीचे उतर जाएंगे दूसरी बात भी ख्याल में मैंने पहली बात मैंने कहा संकल्प भी समर्पण के लिए मार्ग बन सकता है समर्पण भी संकल्प के लिए मार्ग बन सकता है एक आदमी सिर्फ परमात्मा के लिए इसलिए समर्पण करता है ताकि मेरी संकल्प की शक्ति विराट हो जाए

एक आदमी कहता है प्रभु सब तेरे हाथों में छोड़ता हूं लेकिन भीतर इच्छा होती है समर्पण से वो शुरू करता है और संकल्प पर पूरा हुआ और जिस दिन आपने स्त्री का समर्पण स्वीकार कर लिया उसी दिन आप उसके गुलाम हो गए सोचा था कि मालिक हो जाएंगे इसी भ्रम में आप गुलाम हो गए

स्त्री की कीमिया उसकी केमिस्ट्री उसके काम करने का स्त्री के चित्त का ढंग ही यही है कि जिसे बांधना हो पहले उसे मालिक होने का ख्याल दो पुरुष का चित्त उल्टा है वो संकल्प से शुरू करता है समर्पण तो पूरा होता है इसलिए स्त्री पुरुषों में मिल बन जाता है

तो मिल बनना मुश्किल होता है। अपोजिट विरोधियों में मिल बन जाता पुरुष का चित्र तो उल्टा वो पहले संकल्प से शुरू करता है, वो पहले स्त्री को जीतने की कोशिश करता है, उसे पता नहीं कि आखिर में हारो जीतने से उनकी हार शुरू हो इसलिए जो पुरुष स्त्री के चरणों में सिर रख दे उसका स्त्री से कभी तालमेल नहीं बन

और जो स्त्री पुरुषों के पुरुष के चरण में सिर रखने के लिए राजी न हो उसका भी कभी तालमेल नहीं बनता। इसलिए पश्चिम में स्त्री और पुरुष के बीच के संबंध रोज रोज शिथिल और विकृत होते चले जा रहे हैं क्योंकि स्त्री ने तय किया है कि मैं समर्पण नहीं करूंगी लेकिन जिस दिन स्त्री तय कर लेती है अब मैं समर्पण नहीं करूंगी उसी दिन पुरुष को जीतना मुश्किल हो जाए और पुरुष ने भी तय कर लिया है कि स्त्री को बराबर मौका देना है

इसलिए मैं इसको जीतूंगा नहीं और जिस दिन पुरुष स्त्री को जीतता नहीं उसी दिन पुरुष की हार का कोई तो उपाय नहीं रहता डायलेक्टिक्स है जीवन का एक द्वंदात्मक नियम है विपरीत आकर्षित करते हैं स्त्री और पुरुष बिल्कुल विपरीत ढंग से जीते उनके जीने के ढंग की विपरीतता की गहराई यही है कि स्त्री शुरू करती है समर्पण से और पूर्ण करते हैं संकल्प पर

पुरुष शुरू करता है संकल्प से और पूर्ण करता है समर्पण से इसलिए दोनों के बीच आकर्षण आप दोनों काम शुरू कर सकते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्त्री भी छुपी है और पुरुष भी सब आदमी बायसेक्सुअल कोई आदमी यूनिसेक्सुअल नहीं है नवीनतम मनोविज्ञान की खोजें और नवीनतम बायोलॉजी की अन्वेषण

इस बात को सिद्ध करते हैं कि कोई आदमी न तो पुरुष है पूरा और न कोई स्त्री पूरी स्त्री फर्क डिग्री के आप 7 परसेंट पुरुष हैं और 40 परसेंट स्त्री हैं इसलिए आप पुरुष मालूम पड़ते हैं आपकी पत्नी 7 परसेंट स्त्री है और 40 परसेंट पुरुष है इसलिए स्त्री मालूम पड़ती जो भेद है वो परसेंटेज के आपके भीतर भी स्त्री छुपी है पुरुष के भीतर भी

और स्त्री के भीतर भी पुरुष छिपा है इसलिए ऐसी घटना घटती है कि कभी कभी हम पाते हैं कि कोई पुरुष बिल्कुल स्त्री होता है और कोई स्त्री बिल्कुल पुरुष जैसी मालूम होती है मुल्ला नसरुद्दीन रास्ते पर एक स्त्री को चलते देखा है उसके पास जाकर उसे भूत कर देखने लगा स्त्री ने पूछा कि आप क्या देखें उसने कहा कि बड़ी हैरानी की बात

तुम स्त्री हो लेकिन स्त्री जैसी मालूम नहीं पड़ती हो उस स्त्री ने जिसके मुल्ला ने स्त्री समझाता कहा माफ करिए मैं स्त्री नहीं हूं मैं पुरुष हूं मुल्ला ने कहा तब तो बड़ी हैरानी की बात

तुम्हारी शक्ल मेरी पत्नी से बिल्कुल मिलती जुटी सिर्फ दालीमुख का भेज पर उस व्यक्ति ने कहा दाढ़ी मुक्त तो मुझे है ही नहीं ने कहा मेरी पत्नी को है स्त्रीन पुरुषे पुरुष जैसी स्त्रियां अनुपात अगर ज्यादा

और इसलिए कभी ऐसी दुर्घटना भी घटती है कि कोई पुरुष पुरुष की तरह शुरुआत करता है और बाद की उम्र में स्त्री हो जाता है कोई स्त्री स्त्री की तरह शुरुआत करती है बाद की उम्र में पुरुष हो जाता है तीन वर्ष पहले लंदन में बहुत अजीब मुकदमा चला और मुकदमा यह था कि एक लाल परिवार के दसवी ने स्त्री को विवाह किया साल भर उसने डायवोर्स के लिए तनाव के लिए

कोर्ट को कहा और कोर्ट को तलाक के वक्त उसने ये कहा कि ये स्त्री नहीं साल भर में वो स्त्री पुरुष हो गई फिर सारे परीक्षण हुए लंबी खोजबीन हुई उस स्त्री ने कोई धोखा नहीं दिया था लेकिन अनुपात बहुत कम रहा होगा इक्यावन उनचास जैसा कोई अनुपात रहे तो अनुपात गिर सकता है बढ़ सकता है और अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि इंजेक्शन देकर हम किसी भी पुरुष को स्त्री और किसी भी स्त्री को पुरुष बनाते हैं

क्योंकि हार्मोन का ही फर्क है तो हार्मोन कम ज्यादा किए जा सकते हैं मैं ये इसलिए कह रहा हूं बायोसेक्सुअलिटी है प्रत्येक व्यक्ति दोनों यौन एक साथ है ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको तो ख्याल में आ सके कि आप संकल्प से भी शुरू कर सकते हैं और समर्पण से भी अगर आप संकल्प से शुरू करते हैं और अंतिम लक्ष्य आपका समर्पण है तो आप उत्तरायण पर निकल जाएंगे

और अगर आप संकल्प से शुरू करते हैं और अंतिम लक्ष्य संकल्प ही है तो आप दक्षिणायण पर निकल जाएंगे अगर आप समर्पण से शुरू करते हैं और अंतिम लक्ष्य समर्पण ही है तो भी आप उत्तरायण पर निकल जाएंगे और अगर आप समर्पण से शुरू करते हैं और अंतिम लक्ष्य संकल्प ही है तो भी आपसे प्रार्थना चुप्पा आप देखते रहेंगे

और ध्यान करने वाले लोग दूर दूर फैल जाएं, जगह बना लें और दूर दूर फैल जाएं। कॉपरेट पर दो व्यक्तियों को खड़ा कर देने तो बहुत लोग आगे आ जाते हैं ध्यान करने वाले दूर दूर, दूर फैल जाएं, जगह बना लें फासले पर हो जाएं।

आ, तुम भगवती मुझे मत बुलातू।

बातचीत ज्यादा भी करते हैं बातचीत करते हैं और यह हर के खड़े और दूसरों को बात आप सही होगी

को well,

Just the battle was so hard they got left behind the goal spreading the goal

अब दोबारा अपने दिल मास में अपने को माफ कर देंगे और ऐसा करेंगे ना कोई बेईमान नौजवान

तो भाई और नहीं भी तो बहुत शोभा है जब ये थोड़ा खुदवार होता है जब ये सामने नहीं होता

Let's start singing your last day of communion. But you will not. At last, I will be the one to go to the grave. I will be the one to cry. At last, I will be the one to die. No, I will not.

तो कोरोना जोड़े परमा आज भी अकेला का भी है समाजवादी मौका करें उसकी अनुसंधान को लेना कुछ नहीं हो सकेगा उसकी अनुसंपा करिए जिले में भीतर भीतर मां बोले सबकी अनुसंता आभार है सबकी अनुसभा आभार है

dia